नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग हर शनिवार को शाम के समय में आप सभी से रूबरू होते हैं और करियर से रिलेटेड सब बातें आपसे शेयर करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ बबीता अग्रवाल जी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं काफ़ी समय से दे रहे हैं और साथ ही साथ आज हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कैसे अपना आ, करियर बना सकते हैं एक अच्छे शिक्षक की क्या निशानियाँ क्या बातें हो सकती हैं वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे बबीता अग्रवाल से तो आप सभी की तरफ से बबीता जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बबीता अग्रवाल और अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैं आज भाई जी ने जैसा कि परिचय तो दे ही दिया बी ए मेरा किया हुआ है मैंने पीटीसी भी किया हुआ है और शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मेहनत तो है ही हमारी लेकिन उसके साथ एकाग्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक शिक्षक के जीवन में खुद के जीवन में नैतिक मूल्यों का होना भी बहुत ज़रूरी है अगर मूल्य शिक्षण हमारे पास नहीं है तो हम बच्चों को भी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे माँ बाप के साथ तो रहते हैं माता पिता के साथ रहते हैं घर पर लेकिन उनको फॉलो कम करते हैं एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय वो शिक्षक के साथ बिताते हैं इसीलिए उन्हें ये लगता है कि जो शिक्षक कहे वो सही है तो एक शिक्षक की नैतिक फ़र्ज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बन जाती है कि बच्चों का भविष्य जैसा वो बनाना चाहता है वैसा उससे पहले खुद बनना होगा बच्चों के लिए आपका अपना चरित्र एक आईना रहता है उसमें वो अपने आप को देखते हैं आपको फॉलो करते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उसे फॉलो करें और फिर बच्चों के अंदर बच्चों को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आप जो करते हैं उसी को देखकर वो करते जाते हैं दूसरी बात आती है कि मेहनत की मेहनत भी जरूरी है लेकिन मेहनत के लिए सबसे ज़्यादा एकाग्रता जरूरी है जितना आपकी एकाग्रता होगी उतना ऑटोमेटिक आपको सफलता आगे मिलती जाती है जी बबीता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बच्चे जो है ज़्यादा समय शिक्षक के साथ रहता है और शिक्षक के साथ रहने के कारण उन्हें देखने के कारण उनसे सुनने के कारण उनके जो गुण हैं वो कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं या उनके जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं तो ये ज़रूरी है कि एक शिक्षक एक आदर्श जो है व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है समाज के लिए बच्चों के लिए सबके लिए अगर हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जैसे कि आपने कहा कि जो हम लोग टेंथ या ट्वेल्थ के बाद कैसे अपने आप को फ्रेम कर सकते हैं क्या क्या और करना पड़ेगा हमें जी बीएड uh, एजुकेशन जो मैंने लिया तो टेंथ पहले तो टेंथ के बेस पर आप पीटीसी कर सकते थे लेकिन अभी वर्तमान समय में ट्वेल्थ के बाद पीटीसी होता है टू ईयर का ये आ, रहता है कोर्स और इसमें मेरिट लेवल पर मेरिट जैसा आपका बनता है ट्वेल्थ बेस पर वैसा आपका नंबर लगता है और आप मेरिट में आते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आप पी कर सकते हैं कंटिन्यू बी अगर आप करना चाहते हैं तो थ्री ईयर कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कम्प्लीट होने के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं बीएड में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं गवर्नमेंट पर आपका मेरिट लेवल से लग जाता है मेरिट आपका अच्छा होना चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और अगर आपका मेरिट थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है गवर्नमेंट में तो आप सेल्फ़ फ़ाइनेंस में भी कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा पे करना होता है पेमेंट करके ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैंने शादी के बाद दो बार बीएड एड ज्वाइन किया था गवर्नमेंट में बट कुछ फिजिकली प्रॉब्लम की वजह से मुझे बी एड पीछे से रोकना पड़ा छूट गया मेरा क्योंकि वहाँ से नहीं मिल रहा था फिर मैंने सेल्फ़ फ़ाइनेंस को ज्वाइन किया मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि नहीं आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए उन्होंने सेल्फ़ फ़ाइनेंस में मुझे ज्वाइन करवाया और वहाँ पर लगभग टू थ्री मंथ मैंने रेगुलर किया और एक रिज़ल्ट वहाँ पर अपना अच्छा बना के दिया उसके बाद मुझे फिर लीव का ज़रूरत पड़ा और मैं लीव लेकर भी लेकिन कर सकते हैं तो सेल्फ़ फ़ाइनेंस और गवर्नमेंट दोनों ऑप्शन रहते हैं आपके पास लेकिन रिज़ल्ट तो आपकी मेहनत से ही बनेगा सेल्फ <laughs> फाइनेंस में आप पे कर सकते हैं गवर्नमेंट में आप मेरिट के आधार पर आपको मिल जाता है अच्छा, अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि अपनी मेहनत और एकाग्रता से मैं सेल्फ uh, फाइनेंस में भी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक लेकर आई थी बी एड बी ए जो मैंने थ्री ईयर किया उसमें भी मैं हमेशा यूनिवर्सिटी टॉप रही हूँ थ्री ईयर पीटीसी जो मैंने किया वहाँ पर भी मैं गुजरात में फिफ्थ नंबर और अहमदाबाद में फर्स्ट रही हूँ लेकिन मेरी सारी सफलता के पीछे एक मेरी माँ की मेहनत उनका एक मुझ पर बहुत विश्वास था और मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करके बताना है जितना मेरी मदर मुझे सपोर्ट कर रही है तो मुझे उनके विश्वास को खोना नहीं है नहीं। तो मैंने पूरी मेहनत से अपना बेस्ट दिया और ईश्वर की कृपा रही इतनी कि उन्होंने आगे लेकर गए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग बी कर सकते हैं और ट्वेल्थ के बाद ये का आपका जो है ये एडमिशन यहाँ से शुरू होगा और इसके साथ मैं चाहूँगा कि आ, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि भाई आ, एक आदर्श शिक्षक होने के लिए एक क्वालिटीज़ की जरूरत होती, होती है एक समझ की ज़रूरत होती है तो क्या ये जो एग्ज़ाम है टी अपन कर लिए बीएड वगैरह कर लिया उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस डायरेक्ट जॉइन करते हैं या फिर कहीं हम लोग को ट्रेनिंग या अप्रेंडिस भी करना पड़ता है जी आप जो आप बीएड का जो भी कोर्स करते हैं तो वहाँ पर आपको इंटर्नशिप दिया जाता है अंदर वो आपको अलग अलग प्रैक्टिकल कोर्स मतलब अगर, लेसन आपको देने के रहते हैं वो लेसन की तैयारी वो लोग आपको गाइडेंस कर देते हैं उस हिसाब से आप लेसन तैयार करते हैं स्टेज पर जाकर आप क्लासरूम में प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करते हैं तो आप बीएड के जो भी लेसन वहाँ पे दिए जाते हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कीजिए गाइड वो करते ही हैं जो भी आपके टीचर्स वगैरह रहेंगे आप वहाँ पर लेसन दीजिए बच्चों को और आपका स्टेज फेयर भी वहाँ से निकल जाता है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं और जब आपका 25 मिनट का जो लेसन रहता है उसके बाद 5 5 मिनट आपको मूल्यांकन के लिए दिए जाते हैं वहाँ पर आप बच्चों के साथ आपने 25 मिनट तक क्या किया उन्हें किस तरह से पढ़ाया क्या किया बच्चे उसका रिजल्ट आपको ऑन द दे स्पॉट देते हैं और इजी है बहुत टफ नहीं है <laughs> प्रैक्टिस करते करते हो जाता है लेकिन वो सारे ही सब्जेक्ट में कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं बेस, बेसिकली हमें कैसा पता चलेगा कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ जी जैसे कि मान लो आपने बीए जिस सब्जेक्ट से किया है आ, क्योंकि आ, जैसे आर्ट्स आप करते तो हिंदी सब्जेक्ट से या सोशोलॉजी इकोनॉमिक जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है आ, उस आधार पर आपका बीएड में एडमिशन होता है बी में आपके कुछ मेन सब्जेक्ट वो लोग एक चूज़ करने का बोलते हैं लेकिन होता ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट के लेसन देने होते हैं क्योंकि एक टीचर को ऑलराउंड होना जरूरी है <laughs> किसी भी स्कूल में प्रॉक्सी पीरियड लगता है प्रॉक्सी पीरियड में क्या होता है कि कोई टीचर उस सब्जेक्ट का अवेलेबल नहीं है आ, या फिजिकली वो लिव पर है कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको उसकी अटेंडेंस कम्प्लीट करनी है <laughs> तो आपको ऑल राउंड होना ज़रूरी है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा उस आधार पे तो रहता ही है वो तो आप बीए जब करेंगे तो उससे आइडिया आ जाएगा कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है लेकिन बीएड में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होंगे पीटीसी की अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट पर ऑलराउंड होना होगा चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जब ये चीज़ें करते हैं कोर्स करते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड करते हैं तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट आपको जो है ध्यान देके पढ़ना है ताकि आप किसी भी समय में जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने की अवधि मिले या मौका मिले तो आप उसे अच्छा पढ़ा सकें इसके साथ में फिर हम लोग अगर एक ही सब्जेक्ट में जैसे कॉलेज लेवल में जाते हैं या फिर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में वगैरह काम करते हैं तो वहाँ पर स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट को ही पढ़ाते हैं तो वो उसके लिए क्या करना पड़ता है कुछ करना तो कुछ नहीं है जो भी स्कूल का जो भी कोर्स है कॉलेज का जो कोर्स है उसको आपको अच्छे से रीड करना है तैयारी करनी है अपनी तरीके से पॉइंट टू तो पॉइंट बाकी उसमें और ज़्यादा जितना आप उसके साथ अंदर इन्वॉल्व होके देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे समझने के बजाय उसको तोते की तरह रिपीट करना ज़्यादा सही समझते हैं लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मान लो कि आप एग्ज़मिनेशन रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक पेन भी गिरा थोड़ा भी आवाज़ हुआ और आपका लिंक उस सोच से हट गया तो वो जो तोते वाली जो रिटर्न थे वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ने आपको जो भी आप थियरी आपकी है उसको आप एक कहानी की तरह तैयार कीजिए एक स्टोरी की तरह जितना स्टोरी की तरह अपने अंदर कुछ एक्टिविटीज इस तरह का आप क्रिएटिविटी लेके आइए कि आप उसको स्टोरी की तरह तैयार करें ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए दूसरा चीज कि हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एक शुरुआत और एंड दोनों कुछ इस तरह का होना चाहिए जैसे कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपको स्टोरी रिप्रजेंट कर रहे हैं और एंड आपका इस तरह होना चाहिए कि ये जो मेरा एंड है वो ही ख़त्म है इसके बाद अब इसके बारे में कुछ और हो ही नहीं सकता है यानी कि मैंने इसको पूरा पूर्ण किया हुआ है तो आपका ये जो दो चीज़ आपने शुरू और एंड की है तो आपका पूरा जो पैराग्राफ है एक जो एग्ज़ाम में जो भी चेक कर रहा होगा उसके आगे भी आपका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि इनका तैयारी अच्छा है दूसरा ये है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत होनी ज़रूरी है बी और पी आपका बिल्कुल पेपर छूटना नहीं चाहिए और आपको जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका वॉच आपके हाथ में होना ज़रूरी है आप उसको टाइम इस तरह से डिवाइड कीजिए डिवाइड टाइम के हिसाब से इतने ही पीरियड में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है वो आपका होना चाहिए और लिखने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बी एड में आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं इस विषय को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल या कोई भी बात हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुर रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं बबीता अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम लोग अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं और किस तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको करने पड़ते हैं और आपका मेन इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लिखने की जो स्किल है राइटिंग स्किल जो हैं वो आपको डेवलप करना है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने से आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं तो आई बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं मैं फिर से जोड़ना चाहूँगा बबीता जी को आप इस समय वर्तमान में क्या करते हैं परिवार में कौन कौन है थोड़ा सा बताइए प्रेजेंट में जॉब मैं कर रही थी सूरत में मेरा बी एड से जॉब लगा था बट थोड़ा फैमिली इश्यू था और शादी हो गई तो अहमदाबाद में रहना जरूरी था तो जॉब मैं छोड़ चुकी हूँ गवर्नमेंट जॉब मैंने रिज़ाइन किया जी लेकिन वर्तमान समय में मैं ईश्वरीय सेवाओं से जुड़ी हुई हूँ और स्कूल कॉलेजेस में मूल्य शिक्षण के बारे में कोर्स वगैरह करवाना ये सारा मेरा हॉबी है तो मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ मैं आपको एक साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप जो भी स्टडी आपका कर रहे हैं तो स्टडी के साथ अगर आप मेडिटेशन साथ में करते हैं तो आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आप मेडिटेशन कहीं भी बहुत सारे संस्थाएं चलती हैं जो आपको सिखाते हैं आप ईश्वरीय संस्थाओं से भी जुड़ सकते हैं जितना आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी पढ़ाई में एकाग्रता आएगी तो मेडिटेशन भी मेरा हॉबी है मैं उसे भी करती हूँ वर्तमान समय में मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ तो वहाँ पर रह मैं ईश्वरीय सेवाएँ भी देती हूँ और अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अभी वर्तमान समय आप शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर स्पिरिचुअल uh, ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है उससे जुड़कर लोगों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के अंदर जो है एक शिक्षा के साथ साथ मूल्यों को कैसे अपने जीवन में इंकलकेट करना है उसके बारे में आप बता रहे हैं जी।, जी और इससे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से जो स्परिशुअल मेडिटेशन से मुझे क्या फ़ायदा मिला उसके बारे में मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगी कि जब भी मैं सेल्फ फाइनेंस से बी कर रही थी और मैंने ली बहुत तैयारी की थी मैं पढ़ाई में पहले से ही ब्रिलियंट रही हूँ मुझे हमेशा इतना ऐसा रहा है कि मेरा टॉप ही रहना चाहिए मैं कभी सेकंड नहीं आनी चाहिए तो ये हमेशा मुझे एक जुनून रहता था तो मैं तैयारी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती थी लेकिन कहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में कभी कभी नहीं हो पाता है तो जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से जो पेपर निकलते थे तो वो कई बार बहुत एक पेपर बहुत टफ रहता था तो सेकंड नंबर जो हमारा पेपर आया वो बहुत इतना ज़्यादा टफ था कि पूरा कॉलेज उस टाइम पूरा कॉलेज सभी लोगों ने न्यू जैसे ही पेपर हाथ में आया उस पेपरों को फाड़ फाड़ के फेंकना शुरू कर दिया उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि ये पूछा कहाँ से है लगभग हाफ एन आवर मैं भी बहुत बड़ी कन्फ्यूज रही और मुझे लगा और उसी टाइम ब्रह्मा कुमारी जो स्परिचुअल विंग्स से जुड़े हुए मुझे थ्री मंथ हुए थे तो मैं उस टाइम ये सोच में पड़ी हुई थी कि हे परमात्मा हे hey ईश्वर क्या मुझे कलंक लगाने के लिए यहाँ पर लेकर आए मैं तो अभी तक हमेशा टॉप रही हूँ अब मैं फेल हो जाऊँगी क्या और ये सेकेंड पेपर बड़ा हार्ड है मैं बड़ी परेशान थी लेकिन उसी टाइम हाफ एन आवर के बाद मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं सब कुछ कर सकती जो स्पिरिचुअल पावर मेरा था जो मैंने यहाँ पर से सीखा था वो मुझे उस टाइम याद आया और मैंने उसी ईश्वर को जिस पर श्रद्धा रखती थी उसे याद किया और याद करके उससे कनेक्ट होकर बड़ी पावर ली फाइव एंड फाइव मिनट मुझे लगा होगा पाँच मिनट के अंदर मैंने उस परमात्मा से प्रे किया कि आप आइए और इस पेपर को कम्प्लीट कीजिए मुझे पता है आप करवा सकते हो और मैं कर सकती हूँ और उसी वक्त फाइव मिनट के बाद मुझे अंदर से एक सोच आई कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन इस तरह से लिखना है ये ये पूछना चाह रहा है और जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन लिखना शुरू किया मैंने कहा ढाई घंटा है मेरे पास और ढाई घंटे में मुझे पांच क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं फाइव मैन तो मैंने परमात्मा से फिर वापस बात की अपने आप से बात की और मैंने कहा चौथे नंबर का क्वेश्चन याद करो हम थर्ड नंबर का लिखते हैं और ये जो घड़ी है ना उसकी जो सुइयाँ घूम रही हैं उसकी भी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए तो मेरा क्वेस्न कंप्लीट हो जैसे ही मेरा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने लगा मुझे फोर्थ याद आया फोर्थ होने लगा तो फिफ्थ याद आया फिफ्थ होने लगा तो फर्स्ट याद आया फर्स्ट होने लगा तो सेकंड याद आया इस तरह से मैंने ढाई घंटे में अपने पाँचों क्वेश्चन और मुझे आज भी मेरे रॉन्गटे बड़े खड़े हो जाते हैं उस सिचुएशन को मैं याद करती हूँ कि उस टाइम पे उस क्लासरूम में सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जिसे ऐसा लगता था कि तीन घंटे में उसे कुछ तो याद आएगा वो बैठी थी और एक मैं थी जो ढाई घंटे में अपना पेपर पूरा कंप्लीट करके बाहर निकली थी उस टाइम सारे न्यूज़ चैनल्स वाले नीचे खड़े हो गए थे कि ये क्या हो गया कॉलेज में एकदम धमाल जैसी मची एक ऐसा पेपर निकला है लेकिन मैं जो थी बड़ी खुशी खुशी बाहर निकली थी जब मेरा रिजल्ट आया और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक और उसी पेपर में मेरा टॉप था तभी जब मैं रिज़ल्ट लेने गई तो प्रिंसिपल हमारे जो थे उन्होंने पूछा बबीता जी आपने इसमें क्या लिखा जरा मुझे बताइए हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है ये क्वेश्चन पेपर क्या है तो हमने कहा सर मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा पर कोई ऐसी शक्ति थी एक जिसने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया और उन्होंने मेरा पेपर लिखवाया है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन का थोड़ा आधार बनाएँ साथ साथ पढ़ाई के साथ अगर ये आपका रहेगा तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविविद्यालय से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं बेस्ट मेडिटेशन है इसके अलावा आप जैसा आपको अनुकूल लगता है बट मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाए बबीता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी कहीं ना कहीं एक जो है सरप्राइज़ हो रहा होगा या फिर सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है तो ज़रूर आप मेडिटेशन जो एक बहुत ही सुंदर टूल है हमारे जीवन को निखारने के लिए सुंदर बनाने के लिए हमें अपग्रेड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो मेडिटेशन जो है बहुत सारे लोग सिखाते हैं लेकिन जहाँ की बात हो रही थी अभी बबीता जी जिस जगह की बात कर रहे थे और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो राजयोग मेडिटेशन है उसके बारे में बात कर रहे थे और उसमें एक बहुत ही सुंदर तरीका उन्होंने बताया कि जब कोई मुश्किल आ जाता है तो आप कनेक्ट हो जाइए उस परमात्मा के साथ तो उससे जो है शक्ति मिलेगा लेकिन उस कनेक्शन की जो बात आती है वो वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि आपके आस में भी इस तरह का मेडिटेशन सेंटर होगा ब्रह्मा कुमारी तो वहाँ आप जाके इस राजयोग मेडिटेशन को जरूर सीखिए ताकि आपकी एकाग्रता भी बढ़े और आपका कनेक्शन भी परमात्मा के साथ हो और आपको हर मुश्किल में वैसे भी हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पास होने के लिए एग्जाम अच्छा जाने के लिए उसी परमात्मा को याद करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते शायद इसीलिए हम लोग जो है जैसे बबिता जी एक उदाहरण भी दे रहे थे कि ढाई घंटे में इन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया और दूसरी जो विद्यार्थी रहे वो तीन घंटे में भी याद करते रहें तो कहने का भाव यह है कि कनेक्शन क्शन जिसका हो गया तो लकी है भाई <laughs> तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है चीज़ कनेक्शन की बात आती है जब तक आप कनेक्ट नहीं होते तो किसी चीज़ से उससे आपको एनर्जी नहीं मिलता तो यहाँ पर ईश्वर से कनेक्ट होने की बातें राजयोग में बताई जाती हैं जो बबीता जी को एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी हमारे साथ शेयर किया तो चलिए फिर से हम लोग बहुत सारी बातें इस तरह की करेंगे लेकिन जाते जाते मैं अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत चाहूँगा लेकिन एक मैसेज जरूर फिर से मैं बबिता जी से सुनना चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैसेज तो आपको रमेश भाई जी ने अभी एक दे ही दिया है कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाए बहुत अच्छा रहेगा और बाकी पूरी ईमानदारी से सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, नहीं कि कभी कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के आगे बुक्स खोल लेते हैं और फिर थोड़ा आगे पीछे हो लेते हैं तो आप अपनी स्टडी पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि ये टाइम आपका फिर नहीं आने वाला है आपको एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है आप जो काम अभी जिसमें आप थोड़ा सा टाइम एकस, अपना एक्सपेंड करते हैं उसको आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन स्टडी के लिए टाइम आपका फिर से नहीं आएगा तो अपने इस टाइम को बहुत वैल्यू दीजिए क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वो फिर हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं तो पढ़ाई के टाइम पर आप अपनी स्टडी को पूरी पूरी ईमानदारी से कीजिए और जैसा कि अभी आप समय देख ही रहे हैं थोड़ा अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए जितना आपका भोजन अच्छा रहेगा उतनी आपकी एकाग्रता भी अच्छी हो पाएगी तो अपने भोजन पर ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और लास्ट फिर से यही बोलूंगी मेडिटेशन को जीवन का जरूर अंग बनाएं चलिए बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी एग्जाम वाली बात आपने शेयर किया तो विद्यार्थी मित्रों को ज़रूर अच्छा लगा होगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अनुभव शेयर करने के लिए थैंक यू ओम शांति चलिए साथियों मुझे लगता है कि आप सभी को एजुकेशन में अपना करियर बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई सोच आपके पास है तो मुझे लगता है कि हमने सारी जानकारी आपको दी है फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना इस हिसाब से आपकी जो रुचि है उस सब्जेक्ट में आप मास्टरी करें उसी में अपना जो है ध्यान रखें और उसी में अपना करियर बनाएं लेकिन एजुकेशन फ़ील्ड में कैसे आप अपग्रेड हो सकते हो कैसे काम कर सकते हो वो चीज़ें हमने आज के इस एपिसोड में बताया आशा करता हूँ जिन भी विद्यार्थियों को एजुकेशन फील्ड में जाना है तो इस वे से जा सकते हैं और स्काई इज़ द लिमिट आज किसी भी करियर में आप बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं लेकिन एक मैसेज ज़रूर आपके साथ हमेशा आपको याद रखना है अपने अंदर कहीं ना कहीं मूल्यों को जगह देना है क्योंकि मूल्य अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका भी मोल नहीं होगा इसीलिए ज़रूरी है कि मूल्य अगर अपनाते हैं आप अपने जीवन में चाहे वो किसी भी तरह का मूल्य हो ईमानदारी हो सच्चाई हो या फिर कोई एक रेगुलैरिटी भी अगर आप मैंटेन करते हो अपने लाइफ में स्कूल में आपका प्रेजेंटली भी तीन दिन बना जितने दिन स्कूल चालू उस समय आप रेगुलर अगर अटेंडेंस देते हो तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है तो इस तरह से रेगुलर आप पढ़ते हैं तब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है उसका बेनिफिट मिलता है तो किसी भी एक गुण को अपने अंदर हमेशा बनाए रखें और उसके लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहें ऐसा मैं कहना चाहूँगा जिससे आपका जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करेंगे तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भविष्य के लिए आपने करियर के लिए आप अच्छा बने अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बबिता जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमागनीसा सुनते रहो महो